निराश त्यो आत्मा सर्व और दूसरे इच्छा नहीं है मन में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है भोग की भोग से कोई नहीं है ये त्य आत्मा शरीर इंद्रिया मन ये सब जैसे बसने हैं तब तो सर्वपरिग्रह भोग सामग्री का कोई संग्रह नहीं है की निर्वाह कैसे होगा कल निर्वाह कैसे होगा इसका कोई परिग्रह नहीं है संग्रह करने परि जो है अपने रखे फिर हमारे चाहिए कि काम आएगा जल्द सरू परिज है सारी रंग केवल करू केवल शरीर निर्वाह के लिए करूँ कैसे भोजन कभी लिया पानी पी लिया निर्वाह के, तो के लिए और कोई कर्म नहीं तो कैसा होता हो सारी रंग केवल कर मैं कुर में नापनी होती केवल काम नहीं करता उसको पाप नहीं रखता काम ना कर्म नहीं करता है तो वो, वो बंद जाता है तो नहीं तो वो कैसे होता है इधर सारा संतोष जो मिल जाए अपने आप उद्योग करने पर पर पर पर, पर सही किस मिल जाए उसमें संतोष है वो तो दिन थोड़ा मिल जा, जाए जैसे कहा है चौबीस गुरु बनाए जी महाराज थी रहा हूँ लूखा सूखा टूका खुदा कुकरी तनकूदही लगा इस इसमें टूका डाल देते हैं तो भूख दी जाएगी भूसे भी पूर्व ना आपने होती सारी रंग केवल अंकर्म केवल निर्वाह मात के लिए कर्म छा बंद नहीं आप न कृष्ण न अपने पापो का अपने सारा संतुष्ट बंदाशीष राग देश हर अशोक बंदा ऐसे अतीत हो गया इनमें कोई असर नहीं बीमत सारा ईर्षा के विषय नहीं ये है ये माशर्य दोष है बड़ा विलक्षण मित्रों में आपस में भी ईर्षा हो जाती है हमारा मित्र है अच्छा है को उसकी महिमा ज्यादा हो तो हमारी चुप थी वो मत्सर दोष होता है इस मत्सर से भी रहे थे बीमा सारा समाज सिद्ध और असिद्ध हो जाए कार्य जा, की सिद्धि हो जाए असिद्धि हो जाए श्री शंकराचार्य महाराज ने देखा है अंतर्गण की शुद्धि हो जाए अथवा की शुद्धि न हो इसमें भी शाम कोई इच्छा नहीं कि शुद्धि होना एक अनु योग आता तो महासा गुरु योगकर्माणी पर शांक भाष्य में लिखा समता समय समय से दौर तो, असिदोष ये तीन बार आया है सिद्धि सिद्धौर देवेगा समय से दौर असि दोष सिद्धि सिद्धियों समूह भूतवा समूगी ये बात नहीं वो काम शुद्ध हो जाता है उसका सिद्ध सिद्धि में कोई फर्क नहीं उसमें समय सिद्धा नो कल बंद था नहीं है जो हो जाए जैसा हो जाए उसे मत कृष्णा पे न निबद्ध जैसे करने के भी बंद था नहीं हो गये मुक्त से अवध्यान देना ऐसा जो गत संघ है जिसकी आसक्ति नहीं कर नहीं। मुक्त है इच्छा से कामना सबसे छोटा छोटा हुआ है और ज्ञान आवश्यक तेज है ज्ञान में की पूर्ण निष्ठा है पूर्व है ऐसा जिस बोध हो गया है यज्ञ आए आचरण सरकार में यज्ञ लिखा आचरण करते यज्ञ क्या कल भी आए यार यज्ञ शिष्टा में तो जानते प्रमुख सनातन कल भी आए यज्ञ यज्ञ क्या के लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति चलती रहे सब लोग धर्मात्मा बने रहे ये जो लोक संग्रह है इसका नाम है यज्ञ केवल लोगों के हित के लिए अपने उसमें वो यज्ञ होता है यज्ञ के कई तरह विश्न, यज्ञों में विष्णु यज्ञ विष्णु का नाम है ना भगवान के लिए करे बस लोक संग्रह काम कर्म करे निर्णय करें समग्रम से उसके कर्म संपूर्ण लीन हो जाते कोई कर्म बांधने वाला नहीं रहता होगा सब कर्म अकर्म हो जाते कर्म ही अकर्म ही ब्रह्मा अर्पण ब्रह्म वीर वो कर्म अब इसका वर्ण होगा कर्मों का वर्ण बत्तीसवें श्लोक तक ये यज्ञों का वर्ण होगा विशेषता से तो यज्ञ आया आसन कर्म यज्ञ के लिए आसन करे की और अपने लिए नहीं, नहीं सब कर्म भीर हो जाते कोई कर्म बहने वाला नहीं रहता ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मवीर अर्पण है वो अर्पण जिससे अर्पण किया जाए भोजन करे तो ये हाथ ही सुबह हो गया सुबह से हाथ दे ऐसे भोजन क्या होती भेज ब्रह्मापणम ब्रह्मवीर पदार्थ हो गई ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मा जन अहम स्वाद होता और ब्रह्म नहंकार करने वाला भी ब्रह्म है समाधि ना उस ब्रह्म कर्म की समाधि न जब उसमें से होता है तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है और जिन कोई आशंति नहीं कामना नहीं इच्छा नहीं भाषण नहीं तो नहीं होता वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है अपने ना, अपने योगी योगिना और के योगी है वो दैव यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए बड़ी वैश्व देव दे। और भी देवताओं को जो जो पर्व या जो जो दिन आ जाए केवल कर्तव्य समझ करके उनके लिए काम करते हैं, पर उपास और ब्रह्माग्ना प्रेम यज्ञ ने हो तो कई एक यज्ञ से ब्रम रूपी अग्निभावन करते हैं और अपने आप को ब्रह्म के अर्पण करते ब्रह्म से अपने को अनक मात्र यज्ञ होता ब्रह्मार्पण ब्रम होता है यज्ञ श्रेष्ठा तो से करज्ञ श्रेष्ठा में तो ये ब्रह्म सनातन ये बात है तो यज्ञ के लिए कर्म करते केवल यज्ञ नहीं श्रोताधि इंद्रिया में संयम कई अन्य स्रोताधिक इंद्रियों में संयुम रूपी अग्नि करते इंद्रियों को भस्म रखते यज्ञ है इंद्रियों को करना और के सब इंद्रियों शब्दादिश्रिया इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्द स्वरूप होम कर देते होम का, दे का तात्पर्य क्या कि जो आहुति देते हैं तर तल है जो है खा के इसमें मिलाकर जो तो हब्द देते हैं वो सब अग्नि हो जाता है अग्नि के सिवा कुछ नहीं ऐसे परमात्मा अर्पण करेगा तो सत्ता ही नहीं दूसरी वो हवन है जब तो दूसरी है, तब तो हवन हुआ नहीं अग्नि में हवन हो अग्नि के सिवा और कुछ न रह जाए वो हवन तो है तो विष्णु का सेवन करते हैं तो विषय बुद्धि नहीं रहती वो विषय का हवन होता है इंद्रियों से सब विषयों का विशेष सेवन वो है। है। है करना इंद्रियों अग्निष सेवन करना सब सर्वानंदी गर्मा बताते समाधि संपूर्ण इंद्रियों का कारण और प्राणों का कारण होगा अपना संयम का योगी अग्नि में सवाल ज्ञान दीपी में सचिदारण चुप बैठे ज्ञान दीपते क्यों कहा नींद नहीं आई नींद आ जाती है नहीं होगा एक सचिदारण परमात्मा उसमें तो सब कर्म जितने गए इंद्रियों के कर्म है मन बुद्धि का कर्म है प्राण कर्म है होम कर समाधि जाती है आत्म आत्मसयम होगा अपना संयम के योग में अग्नि में होम कर देते हैं। है में, में भी कर देते हैं। अब बताते योग दोनों दुनिया के हित के लिए प्याऊ लगा दी गलचा लगा दिया भोजन का क्षेत्र खोल दिया इस तरह से दूसरों के लिए दृढ़ करते द्वारा यज्ञ होता है अपने कोई कोई इच्छा नहीं कोई कामना नहीं दृढ़ कई यज्ञ तपस्या अपने खुश नहीं रहते अपने सही है निर्वाह उसकी भी परवाह नहीं जो हो जाए उसमें वो तप करते तप रूप यज्ञ हो जायोग पर योग यज्ञ करते योग जो विरोध भी ले क्षमता भी ले सकते है योग का जो अर्थ हुआ वो योग करते योग यज्ञ अस्था पर स्वाध्याय एक स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ पाठ करते हैं गीता का अध्ययन अच्छा करते हैं गीता का मनन करते हैं वो स्वाध्याय यज्ञ है भगवान ने कहा है कि जो मेरे गीता का पाठ करता है उसे ज्ञान यज्ञ से मैं पूजू चला हूँ श्री ज्ञान यज्ञ परंतु ज्ञान यज्ञ सब गीता का ठीक खेल समान करते है तो ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाता हूँ वो ज्ञान यज्ञ से पूजित करता नहीं है वो तो गीता का अध्ययन करता है भगवान कहते उसका ज्ञान यज्ञ मान लेता हूँ भगवान के मैं पूजित हो जाता हूँ जैसे पंडित के सामने बालक कोई कहे कोई पाठ करे तो बाल तो तोते की चले करता है जानता नहीं पर सुनने वाला तो जानता है ना किसी भाई भर बहुत बढ़िया सी बात बात बु ऐसे भगवान कहते हैं मैं तो ज्ञानी को मान लेता हूँ उसे ज्ञान योग होगा वो ज्ञान करता है गीता का प्रेम से आदर से पाठ करते मर्ष हो जाते ज्ञानी से पूजित हो जाता चैतन्य महाप्रभु थे इनके कई सत्संग थे उनमें एक आदमी गीता का पाठ करता था क्योंकि जब पाठ के मस्त हो जाता था तो पढ़े लिखे आदमी ने सुना कि ये तो शुद्ध शुद्ध उच्चार नहीं करता गीता का अर्थ है, ठीक जानता अर्थ तो दूर शब्द भी ठीक उच्चारण करता अशुद्ध बोलता है किसने कह दिया चित्र महान क्या करता है गीता का पाठ कर रहा हूँ गीता का अर्थ जानते ना गीता गर्थ नहीं जानता तो क्या पाठ करते हो गदगद हो जाए पशु हो जाए रोमांच हो जाए आंसू गीता का कर पाठ करे तू अर्थ नहीं जानते किस कारण होता है कि महाराज श्री भगवान हुआ सर्जुन हुआ क्योंकि वो भगवान बोल रहे अर्जुन को उसने इसे सुनता हूँ आनंद आता है भगवान अपने प्यारे भेतर के साथ बात करते हैं और वो संवाद मेरे को मिल गया मैं वो पढ़ रहा हूँ अर्जुन के वो भी पढ़ता हूँ भगवान के वो पढ़ता हूँ इस बार आनंद आता है ये ज्ञान से पूजा हुई है ज्ञान है ही नहीं जीता जब ज्ञान नहीं ठीक है ज्ञान योग पूजन करता तो का तो चेतनाथ उड़ेगा ठीक है अच्छा है ऐसा ज्ञान योग्य नाम इसमती वेमती असर हो में यार ज्ञान एक पूजित हो जाता हूँ मेरी मैं ही हो जाती वो शायद जाने ना जाने समझे ना समझे पर जो प्रेम से गीता का पाठ करता है तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है बड़ा अच्छा लगता है गीता का पाठ करता है ना इस बात योग स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ज्या, स्वाध्याय ज्ञान है शास्त्रों का वेदों का शास्त्रों का पठन करता है नाम सब करता है की करता है भगवान के भजन में मस्त रहता है भगवान के से बड़ा यज्ञ तब वो योग स्वाध्याय ज्ञान योग स्वाध्याय ज्ञान योग उसमें मैं पूजित हो जाता हूँ सारा ज्ञान यज्ञ क्या ये लोग सं संस्कृत प्रतांसा सत्यम नियमों का पालन करते है पूजित बचे उनके सभी मन का यम और नियमों का पालन करते हैं स्वाचाय संस्कृत पता है अच्छे से ऐसा यह करता है अपने जुगति प्राणंग और प्राणा प्राण साह परम अपान जो होती प्राणों प्राण का अपान गण करे ऐसे रिश्वत पूर्व करता है तो अपान में प्राण गण करता है पूर्व करता है तो अपान में प्राण का है अगर पूर्व करता है वो प्राण में अपान का आह्वान है अगर प्राण प्राण प्राणा प्राण समुद्री का पान गतिरुद्ध प्राणा प्राण पान गतिरुद्ध करके सिर्फ ये हुआ कुंभ प्राण का आना और प्राण का जाना और प्राण का रुकना ये प्राणायाम रूपी योग है ऐसा प्राणायाम रूपी प्राणायाम प्राण प्राणा प्राण प्राण ऐसा करते तो है चतुर्था प्राणायाम करते हो ये पूरे कर कुभकर और रे ये बताया अब चौथा प्रणायम क्या था अब रेता आ रहा आहार नियत करते हैं थोड़ा प्राण रोकना है तो आहार आदि थोड़ा करने से वो जरा खा लेते हैं रुकेगा नहीं प्राण प्राणा प्राण होती है प्राणों का प्राणा ही हम करते हैं सर्वे यज्ञ सब जितने के कोई बारह मानते मानते यज्ञ सर्वे थे यज्ञ विदा वे सब यज्ञ जानने वाले सब यज्ञ को जान वाले रहे हैं सर्वे यज्ञ विदाह यज्ञ का यज्ञों में द्वारा पाप हो गए ऐसे में पुरुष यज्ञ करते हैं यज्ञ शेषा तो में तो यहाँ सनातन यज्ञ शेष भोजन करते और परमात्मा प्राप्त होता है तीसरा मैं यज्ञ वहाँ यज्ञ शेष भोजन करे मगर इस यज्ञों में से कोई सहय करता है और वहाँ परिवेश उदारी यज्ञ करता है वो पवित्र यज्ञ पापन करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं यहाँ जितने साधन बनाए यहाँ शेष शे, से, से, से, क्या होगा शे, से ये जो इसे वही भोजन यहाँ उनके ये यह भोजन करने वाले धर्म तो सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते है नए लोगों से यज्ञ से कुतुम मैं सोचूंगा अयज्ञ जो यज्ञ नहीं करता उसका पर लोग नहीं होते ये लोग उसे नहीं होता है यज्ञ नहीं करता खाना पीना करते है पशुओं की तरह वो यज्ञ नहीं है वो तो पशुओं की तरह खाना पीना है खाना खाओ तो खाना खाते हो यज्ञ नहीं करते भगवान के लिए होता है यज्ञ होता है भगवान का प्रसाद होता है प्रसाद खाते है और खाना नहीं खाते है महान अशुद्ध जीत खाना खाते विशेषता ये विशेष भोजन करते है वहाँ भी जो बूंजते थे, थे तो हम पाप यही पसंद आपका अपने लिए पता थे पापी पाप का ही भक्शन इस बात वो कुछ नहीं ये लोग, पर लोग कैसे हुआ एवं बहुत आएगी भगवान कैसे इस प्रकार के यज्ञ वेद की बारे में बहुत बताए उपासना ऐसी उपासना भेद बताई वे सब के सब यज्ञ है भगवान ने बारह तो चौदह ये बसाए है बारह ऐसे पानी में पानी में बहुत बसाए सबसे यज्ञ बेदो वे सबके सभी सब यज्ञ जानने वाले हैं ये खत कर बसा यज्ञ दस दिन का कल बस नष्ट हो गया है एवं हो जाएगा विद्या रम जाने शाह सब कर्म जने ऐसा जानने से तुम मुक्त हो जाएगा फिर बात पूरा हो गया कर्मो का बौन सारी योग येगा स्वाध्याय से हो में क्या क्या श्रेष्ठ कैसे दबे में यज्ञ योग योगान यज्ञ ये बात सुनकर अर्जुन पूछते हैं अच्छा किए न प्रयुजन पापम चल ये मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर ये कौन ऐसा है जो कान पकड़ जैसे वो लगा दे ऐसे हो है। बलाद ही बल पूर्व कोई पापों में लगा देता है वो कौन है अनिच्छा भी वो चाहता नहीं पाप करना फिर भी दूसरे से लगाया हुआ जैसे पाप करता है क्या है अर्जुन ने प्रश्न पूछा ये प्रश्न बहुत आता है बार बार मनुष्य आता है तो भी याद करूँ भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा इन संसार से सुख की आशा है बस यही अन्य मूल है पाप कराएंगे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब कराएंगे पैसा मिल जाए भोग मिल जाए राम राम राम राम राम राम राम इतने याद करें दहल जाए ऐसी बात है कामना है भोग मिलता है झूठ कपाट में बेईमानी अच्छे अच्छे आदमी जिनको हम अच्छा समझते हैं, है तो जहाँ भोगों के बस में हुआ सत्यानाश हो जाता जा। है झूठ कपाट ठगी धोखेबाजी विश्वास घात करते हुए हिचकते लोभ लग जाए तो एक भोग मिल जाए, ये जाएगा कैसे भोग के चाहते भोग हो गए। बूढ़े हो जाओगे मर जाओगे बीमार हो जाओगे मर जाओगे साथ रहेगा नहीं ना भोग साथ रहेगा ना पैसा साथ रहेगा अपने धर्म नेतृत्व हो जाओगे पतन हो जाएगा महान लड़क हो जाएंगे परंतु क्या करें बताओ भोगों का सुख दुख्य होगा लोग भोग प्रसन्नता प्रसन्न काम ऐसा क्रोध ऐसा जो काम है क्रोध है ये कामनाती है मन में वो पूरी नहीं होने देते उस पर क्रोध आता है ये उत्पन्न होने वाले है महासुनो महा पापा महान खाने वाला लोभी को कितना ही धन मिल जाए तो उसे संतोष नहीं जम पते लाभ लोभ अधिकारी महा पापा महान पापी विद्यम यह बैजनम इस विषय में ये बैज पाप करवाने में काम और क्रोध है कामना हुई धन की कामना हुई भोगों की अब उसमें कोई बाधा दे सकता और काम क्रोध के बसी बहुत और पाप करते हैं। ये बात है। बड़ी सुंदर बात भगवान तो बसीभूत मत हो गए और नशे तो ऐसे तो तुम्हारा राज और ये शत्रु है इसे बसीभूत मत हो आ जाए मन नाल मनोकामना के उस लोग के से काम कर बैठोगे तो मानस सो जाएगा मन में आई बात के लिए तो शास्त्र कहता है कलिकल एक पुणीत प्रभावी प्रसापा मानस पाप हो नहीं पापा पुनी हो मानस पुण्य होए ही मानस पुण्य तो हो जाए पाप नहीं होता मन में आ जाए तो ही ठीक रखो अरे मन में आ जाए करोगे अरे मन को छूट देते काम आमो सुना इस बार आगे तो इसके बसी भूत मत हो तो उनके भसी भूत काम मत करो क्योंकि दोनों शत्रु है इस इसकी को वा दुर्जन वा गुरा तो पता खेमे न कोई मनुष्य दुष्टों की बस में होकर के राजी चला नहीं चला वो दुष्ट था कर बैठा क्या करे धूमी ना बीते कर गुस्सा कामना होती है ना तो कामना पैर थोड़ी होती है फिर ज्यादा होती है फिर और तेज हो जाए अग्नि धुं नहागे धुआं होगा तुम धुएं से लड़ते हुए अग्नि से न सुगा उसे कैसे काम चलेगा और दर्पण होगा उस पर मैल लग जाता है तो उसे मुख नहीं दिखता और बच्चा पैदा होता है वो जेल में लपटे रहता है जेल के अंतर्गत तो होता है उलमेना तो तथा इस तरह से काम से मनुष्य परवश हुआ हुआ है तो पहले पैदा होती है अवस्था धुएं की तरह उसमें आग आग काम करती है धुआं होने पर भी अग्नि से रसोई बन जाती धुआं होते ही बन जाती पर दर्पण के उम्र मैदा जाए तो दिखता ही नहीं पर दिखता नहीं तो मानो से धड़पण है और जेल में लपसा हुआ बिखा हुआ आवश्यक गर्व पता नहीं बच्चा है बच्चे पता नहीं चलता ऐसे तीसरी व्यवस्था कामना की आती है तो होश नहीं रहता मैं क्या हूँ क्या कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं आप इसमें ज्ञान बेहतर ना इस कामना के काम से ज्ञान है विवेक है विचार है अच्छा निश्चय है वो ढक जाता ढक जाता है बाजार में मालन सागरी बैठी है हरी हरी पत्ती है फल भी है। तो गाय दूर से देखती है हरिहरी पत् फ फल खाने के लिए वो अजी है जी आप देखो माल नहीं लाठी रखती है पास में गाय नदी गाय मुंह मार मारने वो लाठी उठाती है तो गाय आंखें बिछ लेती मारती है ऐसे लोग आता है नड्डी के सामने जेडी गड्डी आती है मान देगा देखिए समझदार है परंतु तो वो समझदारी से समझ वही नहीं जाती जिससे भोग सामने आते लाठी तो रहेगी लाठी बच जाएगी आँख अमीर ने ढाख अमीर लाठी दिखती जाएगी तो खाएगी नहीं आख अमीर खाए लेती है लाठी पड़ती है ऊपर इसलिए डंडा पड़ेगा भाई तो भोग अब तुम ज्ञान में देना ज्ञानी नो नित्य वैरी ये काम ही है काम है ज्ञानी का नित्य वैरी है अज्ञानी का तो भोगते समय सुंदर अच्छा मित्र मालूम होता है परंतु तो समझदार के तो नित्य वैरी जब कामना पा जाओ राम राम राम राम, राम, राम, राम गजब हो रहा है वो समझ रहे नित्य वेना काम रूप है न कौन कामना की पूर्ति नहीं होती अन है अग्नि का रहा हूँ कितना ही काट गए अग्निचित नहीं होती घना काट घना दब गई थी जोर से घी डालो सहता से दब गई थी ऐसे भोगों की इच्छा भोग भोगने से शांत नहीं होती पुल हो खड़े क्या भोगों में से वो सोचे और भोग राम नाम सत्य मनुष्य किस लिए मिला था भोगों भोग भोगने में और संग्रह करने में सब बीत गया राम राम राम राम राम राम राम राम काम रूपे न कौन थे दुष्पूर्ण दुष्पूर्ण इसकी पूर्ति नहीं इसी काम की तन की भूख इतनी बड़ी आदि शेर का शेर मन की भूख इतनी बड़ी गिट जात गिरी में सुमेर को गिट जाता सबा नहीं भगवान में कोई अंत है यही बात तो तुम्हारे लोग क्या करें काम को मारो कैसे मारे इंद्रियां इंद्रिया मनो बुद्धि रसाषान जैसे इंद्रिया मन और बुद्धि इसलिए रहने के स्थान है यहाँ रहता है काम इंद्रियों में रहता है मन में रहता है बुद्धि में रहता है और पदार्थ इंद्री इंद्रिश से रहकर दिवसों के इंद्रियों के अस्तों में रहता है रसो वो पान ले तो खुद में रहता है तो खुद ए तो खुद में रहता काम खुद में और इंद्रियों के अर्थों में इंद्रियों के विषयों में राज्रिया मन और बुद्धि में रहता है मन इंद्रिया मनोबुद्धि एक ही विमोत ज्ञान मापीसा ज्ञान महावृत वे नो अति ज्ञान को ढक विवेक को ढक करके और मोहित कर देता है इंदिरा मन है बुद्धि है और खुद में है रसोदेश परम दृष्टि निवृत होती है परमात्मा की प्राप्ति होने से रस बुद्धि होती है रस बुद्धि रहते हुए भी इनके भसीभूत न हो गए ये समझौता मजीबूत होना न होना हाथ की बात है तो इंद्रियों से ज्ञान वहां से, से देमा तुम इंद्रिया पहले इंद्रियों को इंद्रियों को तो। भो जा भोग सामने आ गया पदार्थ आ गया तो इंद्रियों में लूल उतर भोग भोगने लगे सत्यानाश हो जाता फिर महाराज का ठिकाना नहीं रहता पतन होता महान पतन होता तस्मा तुम इंद्रिया जाम इंद्रियों का नियम छात्र ज्ञा के अनुसार चलो शास्त्र निश्चित से मत करो इनको निर्मल करके पाप पापमान इस पापी को पहली नित्य मेरी आपदा ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है इसका तुम नाश करो काम कामना आती है ना के मोहंगता विश्वामित्र पर विश्वामित्र ये भुंजते मानवा तेम इंद्रिय निग्रह हो यदि साल प्राप्त भोग से के करते तरह का उनका इंद्रिय निग्रह नहीं होता अगर हो जाए तो बिंदा दल पर्वत पर्वत सागर पर सजे पहले इंद्रियों को बस में करो नियमन करो उनको ठीक पकड़ रखो जैसे घोड़ा अपने बस में रहता है तो ठीक पहुंचा देता है अगर वो बस में रहता है तो खादे में गिरा देते कही तो क्या करें इंद्रिया नहीं भरा इंद्रिया पर है शरीर से श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है बड़ी है इंद्रिय भी परम मना इंद्रियों से परम है और मन से बड़ा बुद्धि मन से पर बुद्धि एवं बुद्धि परम बुद्धवा इसलिए बुद्धि से पर काम है काम बुद्धि अहम में रहता है भोग भोगने वाले की इच्छा होती है तो अहम में रहता है मैं पर इंद्रिया प्राणिया हूँ इंद्रिय पर शरीर से इंद्रिया प्राणी इंद्रिय मन मन से बड़ा बुद्धि यो बुद्धि पर प्रस्तुष पर क्या है कि बुद्धि से परे अहम मैं हूँ उस मैं में भोग छे थी।, थी मैं धनी बन जाऊ मैं भोग लू मैं सुखी हो जाऊ यहाँ बैठा ये चित्र गंति है इस तरह था तो इंद्रियों का अपने बस में करके और एवं बुद्धि पर बुद्धि से परे अहंकार में इसको जाने के ठेक स्वयं में रहता है ऐसे जान करके आत्मा आत्मा ने सब किया विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके और इस शत्रु हे माँ बाहु काम रूपों दुराशतु दु, शत्रु चाहिए मारूप नहीं समाज सकते हम तो अच्छा हम तो अच्छा महा बाबो काम बुरा सदम इसको मारो फिर ठीक काम को बस करो आप तो ठीक हो रहा मतन कुमार उड़ा के प्रचंद बजराज बधे के रक्षा बलिमपुर तो का प्रसई है कल ददड़ पद बगंती जंगली आती वो बिगड़ के ऊपर आ रहा है तो तलवार पे आग ले उनका उनका मस्तक विजय कर दे सूर को काट रहे उसको विजय कर दे ऐसे सूर्य मिल सकते हैं पसंद मलराज है बड़ा भय क्रोध माया सिंह उसके ऊपर विजय करने वाले मिल जाएंगे परतु तो काम पर विजय करने वाला नहीं मिले परंतु ग्रबी में छापी फोकर कहता हूँ कन्धर पंदर पंदर कंदर का जो घमंड है काम का बिरला भवड़ बन सकता है इसमें तो हार ही जाते हैं तुमसे महावाओ काम रूपम दुराशम इस शत्रु मारो कर्म तो से चार�> बनता है यज्ञार्थात कर्मणों अन्य लोगों कर्म बनना यज्ञार्थ कर्म के सिवाय अपने लिए कर्म करता है वो बनता है शुभ दोनों से बनता है अपने लिए कर्म करता है अपने लिए न करे अपने लिए करज्ञार्थात अन्यत्र कर्म करे यज्ञ ना परंपरा शुभ कर्म में परंपरा सब यज्ञ है दान है तप है तीर्थ है व्रत है ये सब यज्ञ सब यज्ञ सब्ञा योग यज्ञ सब विश्वाध्याय यज्ञ के अंदर शुभ कर्म करते हैं जितने भी कर्म है यज्ञ कर के लिए ना करके और अपने लिए कर्म करता है तो वो कर्म बंधना कोई कर्म को बंद बंधन हो जाए लोग बन तब कर्म काम कर मुक्त संघर्ष समाचार आश्रिया करिए भगवान के लिए कर्म करो भगवान के अर्पण करो भगवान का काम करते घर भगवान का हम भगवान के काम भगवान का कुटुंब भगवान का चीज भगवान की भगवान की चीजें बना भगवान के अर्पण करो कुटुंब का पालन करो पंचामृत व्यास करो हम भगवान के भगवान की दरबार में रहते भगवान का काम करते भगवान का प्रसाद करते और भगवान के प्रसाद से ही ये पिता पुत्र आदि कुटिंग पालन करते है भगवान के जनों का ही पालन करते भगवान के, के प्रसाद से बस फिर मस्त आज अपना कुछ है ही नहीं कुछ लेना सब दे दिया भगवान को अब भगवान भगवान ज्ञान समझा यज्ञार कर्म नो अन्य लोगों यं कर्म मानना यज्ञ कर्म करे यज्ञ नाम है कर्तव्य कर्म का मात्र कर्म यज्ञ यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत और खाना पीना सोना देखना संसार के मर्यादा चलता इस सब्जी इससे अन्य जो है अन्य मैं करता साथ अन्य अन्य अन्य क्या हुआ कि मैं करता हूँ तो कर्म बंद हो जाएगा मैं करता बना फट जाएगा और चदुर्स कर्म होते कर हैं संज्ञा केवल लोग के लिए ही कर्म करता है तदर्सन कर्म कौन कर थे सुख मुक्त संघर्ष समाचार आसती तो रहे तो इस बात अच्छी तरह से आचरण कर ये भगवान ने मुक्त संग किसी के साथ कोई संबंध नहीं कोई रागते राग नहीं ये बात अगर समझ आ जाए ना आज ही कृतिक आज ही पूरा हुआ काम नहीं अधेह पूरा हुआ है एकदम ऐसे प्रगति तो संसार के लिए कर्म करे अपने लिए कुछ नहीं न जप है न ध्यान है न कीर्तन है न पाठ है न चिंतन है अपने लिए कुछ नहीं मात्र संसार के लिए है है सब ये सिद्धांत बताया अब उदाहरण देते सर यज्ञा प्रदेश जब प्रजापति पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञों से प्रजा को पैदा करके और आज्ञा भी अने इस कर्म के द्वारा इस यज्ञ के द्वारा तुम तो अपने वृद्धि करो प्रसिद्ध ऐस वोष्ट काम दुख ये तुम्हारी इष्ट पूर्ति करने वाला हो जाए देवान भाव देवों की बुद्धि आप करो देवता आप जी परस्पर वृद्धि करते हुए परम ऐसी वो प्राप्त हो जाओगे सहयज्ञा प्रजाष्ठा पूर्ववाद प्रजापति प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञों के प्रजा को पैदा किया यज्ञों के मानो कर्तव्य सहित स्त्रियों को भी तुम्हारे ये करते पुरुष को बताया तुम्हारे ये करते लड़कों को बताया कि तुम्हारे ये करते माता पिता को बताया तुम्हारे ये करते ब्राह्मण क्षति सूद साधुस्त सबको अपना अपना कर्तव्य कर्म नहीं मर्यादा से अपने अपने कर्म का मर्यादा से अपने अपने कर्म तो अपना अपना कर्म सयज्ञ प्रजा से यज्ञों की प्रजा की रचना करके ब्रह्मा जी ने कहा अनेना प्रश्न भवन इससे तुम बुद्धि हो जाओ प्रश्निश्चित बुद्धि हो जाओ सो पुरानी प्रश्न इससे बनता है इससे तुम वृद्धि हो और इस वो यज्ञ करने की सामग्री उसकी पूर्ति करने वाला हो जाए ऐसा क्या ये जो तुम कहते इससे हो तो ये यज्ञ हुआ प्रजा का यज्ञ वो तुम्हारी यज्ञ सामग्री इष्ट दुख है ना इष्ट काम दुख काम को पैदा कर कामना पूर्ण करने वाला हो इष्ट कामना तो इष्ट यहाँ पर इस धातु से नहीं रहना इस धातु से इस धातु से इस इच्छायाम है यज्ञ पूजा संगति कर्म देश इस यज से कृपय होगा तो संपर्ण सारण होने से इष्ट बन जाएगा इस धातु से भी इष्ट बनता है यज धातु से भी इष्ट बनता है कृत होने से इष्ट मानो यज्ञ काम न इष्ट काम नुमारे तुम्हारे यज्ञ करने की सामग्री है वो देने वाला हो जाएगा केवल संसार के लिए काम करो तो वो यज्ञ ही तुम्हारे को यज्ञ की, की सामग्री देने वाला हो जाएगा ये अब बताते हैं देवान भाव यही न तुम जो तो, तो देवताओं का इसे भाव करो इसे देवताओं की वृद्धि करूँ अरे देवा वह भाव युष्मा तुम्हारे को देवता वृद्धि करे देवता को वृद्धि तुम करो तुम देवताओं को वृद्धि करो देवता तुम्हारी वृद्धि करे ऐसे क्या होगा परस्परम भाव यंत्र परस्पर एक एक की वृद्धि करते हुए होते हुए श्रेय परम परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे हमारा काम सब दुनिया के हित के लिए होगा इस कारण से देवताओं के लिए हो सबके लिए हो तो ये होने से वो तुम्हारा भाव तुम्हारे यज्ञ की सामग्री दे देंगे यज्ञ की सामग्री देवताओं पूजन करो देवता तुम्हारा पूजन करे एक एक वृद्धि करते वो परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ अपना अपना स्वास्थ्य रहा अपनी कामना रही नहीं तो कामना न रहने से परम से और परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे बात स्टान भोगान वे दे, देवताओं का पूजन करोगे तो स्टान भोगान इष्ट करके मनोविलक्षित नहीं इच्छित नहीं स्टान भोगान तो इस नाव यज्ञ करने की सामग्री तिर है जो है ये और भोजन है ये चलना फिरना है ये सब इष्ट तो होष्ट और भोग सब्ज क्या है भूज धातु में भोग भोग शब्द के दो अर्थ होते हैं भोज पालना व्यवहार है एक तो हो पालन करना और एक भोजन करना खाना ये भूज धातु दो अर्थ होते हैं तो इस टाल करके तुम्हारे को इष्ट पदार्थ रहेंगे जो दुनिया के हित के लिए तो रक्षा का अर्थ होता है यहाँ ओ जन ढूंढते महिम भुलकती राजा महिम भुलकती और ओजन भूमती ओजन तो खाता है और राजा प्रजा की रक्षा करता है भूल से सब भोग तो भोग है वो खाने में नहीं रक्षा में इस तरह भोग रक्षा करने वाले पदार्थों को रहेंगे ये अर्थ है ना, बड़ा भूषित्र अर्थ है हमारे को मिला है तो ऐसे ग्रह भोगान देंगे दासन से यज्ञ भाव यज्ञ भाव से यज्ञ ऐसी पूजित हुए देवता स्टान भोगा, मानो यज्ञ की सामग्री यज्ञ पालने की, की, सामग। मन की सामग्री स्टान मान यज्ञ करने की भोगान सामग्री सुरक्षा की सामग्री वो देवता तुम्हारे को देंगे तेरदत्ता उन देवताओं का दिया हुआ जो ये पदार्थ है एक भी अदत्ता भूंगते इनको न देकर अप्रदाय भूंगते से नहीं चोर है मानो यज्ञ परमात्मा के दी हुई सामग्री अब दूसरों को न दे के एक रखा है तो वो चोर है क्यों तो चोरी करता है तुम्हारे को जो कुछ मिला है समस्ती संसार के लिए मिला है तुम्हारे के लिए नहीं मिला यही करो नो फिर विषय है न भाई इसलिए विषय फल नहीं है इसका तो उपकार करना सेवा करना इस भोग भी इस सेवा का तो वो सब चोर ही है वो तो खाता है ऐसा यज्ञ शिष्ट संतो मु चिंतित श्रम यज्ञ शिष्ट अब यज्ञ शिष्ट क्या रहा कर्तव्य पालन करने के बाद जो खाना पीना आदि है वो इष्ट यज्ञ शिष्ट हुआ यज्ञ का शेष रहा यज्ञ शेष भाव है इस तरह यज्ञ शिष्टा से ना यज्ञ शेष को खाने वाले अस भोजन असीना चे ले तो यज्ञ शिष्टा से ना यज्ञ का शेष भोजन किया मानो सबको भोजन करार बाकी बचे यज्ञ शेष होता है हमारी पुरानी माताएं सबको भोजन करार भोजन करती थी नहीं सबको भोजन कराने के लिए सूर्य भगवान से एक बटलोई मिली पांडुओं को पांडुओं ने जब किया था ऋषि थे कहा कि हमारे साथ हजारों ब्राह्मण आ गए इनके भोजन कराए कैसे कर करूँ और इनको भोजन से हुई जंगल में बैठे पास में कुछ नहीं कहा भोजन कर रहा हूँ तो उन्होंने बताया तुम रेक उपासना को सूर्य की स्त्रोत्र बताया है उस स्त्रोत्र से उनको मिली एक थाली बटलुई संस्कृत में थाली कहते थाली नहीं आता बटलुई उसमें जैसे भोजन बनाया जाए ऐसी हांडी है तो वो मिले तो उसमें कहा कि तुम्हारे सबसे पीछे भोजन कौन करता है कितने से भोजन सरोपदी करती है सब अतिथि दूजा भोजन आजाद घर वाले और अतिथि भी सबको भोजन करा थे अब कोई भोजन करने वाला बाकी नहीं रहा तब द्रोपदी भोजन करती है। ये घर के मालिक का कर्तव्य है की सबको भोजन करा करे तो फिर बाकी दिन भोजन करती बाकी द्रौपदी द्रौपदी भोजन करने के बाद फिर पट्टर में कुछ नहीं फिर दूसरे दिन बनाओ और फिर भोजन करो कुछ नहीं कहता तो दुर्योधन के कहने से दुर्गा दस हजार शिष्यों सहित पहुंचे भैया तो देव भोजन कर लिया है देख लिया दिव्य देख लिया के द्रौपदी ने भोजन कर लिया और आराम कर रहे हैं सब पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके उस समय जा करके के भोजन लाओ हम अभी मध्यान्ह की संज्ञा करके आते हैं भोजन क्या भोजन करूँ तो देखिए ठीक है महाराज जो आ गया कोई तो गया संध्या करने के लिए से ने भी जी मैं तो पूजन कर चुकी अब <laughs> कर चुकी अब अब पाए मिले नहीं अब इतने तो कहा से पूजन करा हुए जब जी ने किए भगवान को याद कृष्ण को याद करते छठा गए हाँ बोलो कह तो बोले क्या पहले तो ये बात बताओ कि मेरे को भोजन करा मैं भूखा आया हूँ द्रौपदी ने कहा महाराज ये भोजन की समस्या में तो आपको बोल गया है आपको तो भोजन की है भोजन हो तो आपको बुलाती ही नहीं कि देखो द्रौपदी कृष्ण नर्म का लो यम ये मशी का समय नहीं है हाँसी मिशी का काम नहीं है मैं दूर से आया हूँ थका हुआ हूँ भूख लगी हुई है तो पहले भोजन करा फिर तो से बात करना मुझे दो बात बताई एक तो दूर से आया हूँ थका हुआ हूँ एक मेरी भूख लगी हुई है तो वो पहले भोजन करा दे फिर बात कर। करो महाराज भोजन कहाँ से कराऊ क्यों थालीला वो बटोला बटलू मतलब ला दिखे आप बटलू एक पत्ता लगा हुआ दौड़े में पत्ता चिपका रह गया उसके बोले कि गए बेकार रहते चिप्त होगी सब ऋषम अब बुला लाओम बुला लाओ कमरे पदार भोजन के लिए सहदेव गए तो ऋषि वहां समझा कर रहे थे नदी में खड़े हुए तो ये अगमसर मंत्र होता है उस अग्रसर मंत्र को जड़ में लेकर नाक लगा बढ़ा जाता है अब जड़ में ही खड़े है नीचा और नाक लगा हो तो यहाँ तो हुआ नहीं दिशा इतना भर गया पेट कि अगमरस मंत्र के लिए जड़ में नाक नहीं लगा सकते एक एक दिन के बाद भी हमारी ये दिशा हमारी ये दिशा है तो भागो या अभी बुला भूल कैसे करेंगे हम तो था सो गए क्या करें? अरे गो मेरे बक्सा से काम पड़ा दुर्वासा का, अम्बरीश ने काम पड़ा है मेरे ये भी भगवान की भगत है जैसा दुर्दशा हो गई भागो और कोई उपाय नहीं है सब भागे हाथियों जागो देने से वो तो मना संध्या करते करते निकल भाग के आ गया महाराज भाग गये बुलाने वास्ते भेज दिया फिर तो भगवान ने कह दिया पांडव द्रोप जी कुछ नहीं बोले भोजन खराब बुला, बुला लोन नहीं बुला लो सबको किसी ने ताल नहीं की कि बुला तो लिया दे दिया घर में खाने को जाना ही नहीं है <laughs> पचन <पत्चांग नहीं है। laughs> क्या हो गए तो सब नुकसान से ये बोला हुआ इसके लगे कैसे, आपने कैसे, कैसे तो वो यज्ञ शेष है अंत में जो भोजन करते हैं वो यज्ञ शेष है यज्ञ हो चुका अब शेष यज्ञ शिष्टा स्ने संतो मुत्यु सर्व यज्ञ शेष भोजन करने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं चौथे तो मैं यज्ञ शिष्टा यज्ञ ब्रह्म सनातन सनातन अमर खाने वाले प्राप्त हो जाते हैं वो या बताएं सर विषय प्राप्त हो जाते है तो को भोजन करा कर फिर भोजन करे तो ये द्रौपदी का नियम था इसलिए भोजन करा दिया <laughs> भोजन करा कि बराज भोजन नहीं है जिंदगी उठाती है, है भाई एक तो परिश्रम करके आया हूँ एक हूँ भूखा दो भारतीय दौड़ दौड़ आया तो परिश्रम पड़ता है कि नहीं थका होती एक तो एक लगे तो भूख तो, तो, तो, तो मेरे साथ जिंदगी करती की नहीं करती आशीम मशि का नाम है नर्म काल मैं नहीं हसी मैं देख बहुत परिश्रम करके बहुत लगी ऐसे दिल जल्दी नहीं करनी उसको भोजन करना तो है समझ पच्चा दिखा एक पता लग गया सब पता लग गया तो ये किसी भं से सर्व के विषय भुंजते थे तक हम पापा ये पतन थे आत्मकारनाथ आत्मकारनाथ पतन थे अपने लिए ही पकाते रखाते ये पापी पाप का ही भक्षण करते हैं कोरा को पाप भक्षण करते हैं ये विशेष करने वाले परमात्मा प्राप्त हो जाए और अपने लिए ये पतनती आत्मकारणात् अपने के लिए पकाते हैं तो पापा अगम भंजते पाप खाते हैं तो पाप का ही भक्षण करते हैं ये बात इस बात से सबको भोजन करा भोजन करना चाहिए घर का मालिक घर की मालिक हो सबको भोजन करा अतिथि के भी सत्कार कर कोई भूखा नहीं रहे कहते भी भूखा था भोजन करो फिर भोजन करे ये बात है।